क्षुश्रोत्रो सर्वं ब्रह्मो कविशव तृतीयाध्याय सप्तश खंड सप्पम मंत्र के ऊपर विचार कर रहा था मंत्र तो एक है सप्तम किंतु दो मंत्र मानते हैं इसको आदि प्रत्न शरीय असह इतना एक मंत्र, मंत्री में जो मंत्र पूरा किया है इतना मंत्र एक भाग है दूसरा उद्वयम तमसपचार्य आदि दूसरा मंत्र माना जाता है दो मंत्र एक ही में दो मंत्री तो प्रथम मंत्र की व्याख्या चल रही थी आदि प्रत्नशरेत अशह ये तुम तो ज्योति पश्यती बा शरम परो ये, ये जो मंत्र है इसका चल रहा था माने जो शिविरतन जो जगत का बीज रूप ज्योति है बहुत प्राचीन है एक ज्योति जगत का बीज रूप ना परमात्मा ज्योति है परमात्मा है उसको ब्रह्म ब्रह्मविता लोग दिन के समान देखते हैं बासरमन शरवन दिन के समान देखते हैं पश्यंती कहा ऐसी देती परो याद दे। परम ज्योति है जो उस स्व महिमा में प्रतिष्ठित ज्योति है स्व महिने प्रतिष्ठित ऐसी ज्योति तो ब्रह्मव्यता लोग निरंतर उसे देखते हैं जैसे एक संसारी शरीर को देखता है प्रतिदिन मनुष्य होगी भावना होती है तो उस ब्रह्मवत्ता का मैं ब्रह्म भावना करता बात है देखना यह है इसके ठीक है आज चलो भाष्य में कहा था कौन देखते हैं उस ज्योति को तो कहा था निवृत्त चक्षुषो ब्रह्मजुदो ब्रह्मचर्या निवृत्त साधन ही शुद्धांत करण आसम तो ज्योति पर ये अर्थ था, था उस ज्योति को देखने वाले हैं निवृत चक्षु विष्णु से बैराग्य हो जिन्होंने अपने इंद्रियों को विष्णु से मोड़ लिया है अंतर्मुखी वृत्ति में जो गये हैं ऐसे ब्रह्मविता लोग और उनके पास साधन क्या है ऐसे कैसे हुए निवृत्ति साधन प्रवृत्ति वाली साधन निवृत्ति साधन है ब्रह्मचर्यादि साधना है प्रवृत्ति साधन के विवाह आदि करते हैं ब्रह्मचर्या है है। आदि से लेना है अहिंसा अस्तेय, इत्यादि जो योग सूत्र में कहा गया है ये सब होना चाहिए जीवन में अहिंसा अस्ते सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा कोई भी साधन करना हो व्यक्ति को किसी भी साधना में जाइए आप जो मार्ग में जाइए वेदांत में जाइए कहीं भी जाइए पौराणिक हो जाइए अध्यात्म में जाना है तो सबसे पहले अहिंसा अधिकाराहिए पहली श्री है वो अहिंसा सत्य सभी देशों में सभी कालों में सभी प्राणियों में हिंसा नहीं करना ऐसा है और अहिंसा और सभी को हिंसा नहीं करना कस्ती से भी करना शरीर से भी नहीं करना मन से भी नहीं करना बाढ़ी से भी नहीं करना ऐसे अहिंसा का अर्थ होता है अहिंसा सत्य बोलना हर समय सत्य बोल ये अहिंसा सत्य चोरी नहीं करना ये नहीं कि यहां तो चोरी न करे वहां जाते करे ऐसा किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करना ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही गुरुकुल में बैठे तो ब्रह्मचर्य पालन बाहर गए तो नहीं ऐसा नहीं और अपरिग्रह परिग्रह का अभाव जीवन में होना चाहिए साधक बनना हो तो परिग्रह का अभाव हो तो परिग्रह के चक्कर में पड़ेगा साधना नहीं कर सकता तो पक्की बात है हमारे पूर्वज यहाँ रहे उनके पास परिग्रह का अभाव था उनके साधना होती थी आज हमारे पास साधन हो गए इसलिए साधना नहीं हमारे पास कितना फर्क पड़ा हमारे पूर्वज यहाँ रहे क्षेत्र की रूटी पेट घर कहीं मिलती थी ये स्थिति हमने खुद देखी है आंसू में हमने देखा है उसके पहले वाले कैसे रहे होंगे एक टाइम रोटी मिलती थी दो खेतों में शाम को भी उसे से गुजारा करना होता था तो उनके पास में साधन नहीं था किंतु साधना होती थी आज हमारे पास साधन हो गया है या कोई कमी नहीं हमारे लिए राम सहन की कमी नहीं भोजन व्यवस्था की कमी नहीं सारी सुविधाएं हैं किंतु तो आज हमारी साधना नहीं होती साधन ज्यादा होगा परिग्रह ज्यादा होगा तो साधना नहीं हो सकती भजन नहीं हो सकता यह पक्की बात है इसलिए साधक को कम से कम परिग्रह में रहना चाहिए ज्यादा संग्रह करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए ये कहा था इसी कार में एक निवृत्त प्रधान निवृत्ति प्रधान ही साधन ये निवृत्ति प्रधान साधन है ब्रह्मचर्यादी अहिंसा आदि निवृत्ति प्रधान साधन है ये तय निवृत्ति प्रधान साधन है ही निवृत्ति प्रधान मुख्य उसमें निवृत्ति के तरफ ले जाने वाली साधन ब्रह्मचर्य आदि है और अहिंसा आदि अहिंसा सत्य अस्तिया ब्रह्मचर्य अपरिग्रहण इत्यादि और दूसरा सूत्र आएगा आदि से वो भी आएगा सौ संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर परिधान नियम नियम सभी के लिए जरूरत है पवित्र होना सबको जरूरी है भीतर बाहर पवित्र बाहर की पवित्रता मिट्टी जल आदि से है साबुन से पवित्र नहीं होता मिट्टी से होता है गोबर से पवित्र होता है गोबर से, से है। बाहर की पवित्रता मृत जल आदि से मिट्टी से जल से है भीतर की पवित्रता अंतग्रहण की पवित्रता भजन से भगवान की भजन से है सौ संतोष है जो मिले जितना मिले उसमें संतोष होना चाहिए जैसा है प्रभु ने जो दिया उसमें संतुष्टि हो ले नहीं कि हमारे पास एक छोटी कुटिया है तो बिल्डिंग वाले को देख करके ईर्ष्या ना हो जाए वो वो वो तो बिल्डिंग बनाकर बैठा मैं ऐसे पढ़ा ऐसा नहीं होना जो मिला उसे संतुष्ट नहीं संतुष होना चाहिए सबू संतोष तप इंद्रिय और मन को निग्रह करना रूपी तख ये जीवन में होना चाहिए इंद्रिय समय बहुत बड़ा है के शत्र व प्रश्नोत्तरी में कहा शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी ग्रंथ लिखा सबसे छोटा है शत्रु कौन है क्या अपने इंद्रिया ही शत्रु है बाहर शत्रु नहीं है क्या शत्रु वह संति निजेंद्रिया अन्य व मित्री जितानी आगे अगर इन इंद्रियों को जीता जाए तो मित्र भी यही है भजन भी इन्हीं से करना है और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार भी इसी करना है साधन रही हमारे पास जिधर चला ना उधर चले चाकू जैसे हैं उधर जाए तो सब्जी काटेगा इधर आए तो हाथ काटेगा कोई चाहिए ऐसे ही हमारे लिए सदुपयोग करना चाहिए शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रतिदिन अध्यात्म शास्त्र का चिंतन चलना चाहिए स्वाध्याय होना चाहिए यही हमारे लिए एक मार्गदर्शक है इसको छोड़ना नहीं चाहिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमोद तित्रपंस नहीं शिक्षा वाली में विशेष उपदेश में आया स्वाध्याय शब्द पढ़ना और प्रवचन माने अर्थ समझना आज के प्रवचन प्रवचन नहीं है यह प्रवचन अर्थ समझना का नाम प्रवचन और शब्द को उच्चारण करना यह स्वाध्याय स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमोचित अभ्यम इन दोनों से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए साथ साथ प्रवचन से बार बार आता है सत्य बोलना भी चाहिए वहां सत्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए इत्यादि तो तपस्याय सबसे संतोष तपस्य ईश्वर प्रणाम ईश्वर के ईश्वर है करके मान्यता तो बढ़ाए पहले उसके प्रणाल शरणागति ईश्वर की शरणागति हमेशा ईश्वर की शरणागति में होनी चाहिए कई बार शरणागति के नाम आते हैं यही है सत्य सर्वधर्मा परित्यज्य महामेक्रज भगवान यही बोलते अंतिम उपदेश भगवान सारे देहादी धर्म को परित्याग करो तुम सारे धर्म जो जो तुमने लादा है इसमें मैं मनुष्य हूं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बालक हूँ बूढ़ा हो क्या क्या धर्म लादा है हिंदू हूँ मुस्लिम हूं जानी क्या क्या धर्म लाभ रखा गया इसको सबको सर्वधर्मान परित्यज महाम एकम निर्विकारम निर्गुणम निर्विकारम परमात्मा हम सच्चिदानंद आत्मा ये यह में जाओ ऐसा गीता भी अंतिम शब्द है अहम तो असर्व पापे मुक्षिष्य माशिष ऐसा करोगे सारे पापों से बोलते करो पा भगवान की प्रतिज्ञा है तमेव सर्व गर्वभावन भारत तत्प्रसादत्म शांति स्थानों पाप से साधन गीता सद्यादेवी है उसी के सर्व में जाओ हर प्रकार से हर भाव से जाओ ऋषि के सर्व में जाओ कौन है वो यथा प्रवृत्ति भूत नाम ये न ना सर्वृतम जिससे सारे प्राणियों की प्रवृत्ति है जो सारा संसार में व्याप्त है उसी के सरल में जाओ तुम तो से एवं सर्वम सर्वप्राण तत्प्रसादात उनकी कृपा जब होगी सर्व में जाओगे तो कृपा करेंगे तत्प्रसादात् पराम शांति स्थान शास्त्रों तो फिर शाश्वत स्थान को प्राप्त करोग अशाश्वत स्थान है या जो बैठे हो अभी कल जोड़ना है कब पर अभी होना है कोई पता नहीं इसका ये शाश्वत स्थान नहीं है दोबारा तो तो शाश्वत है स्थिर है कब धोखा देगा पता ही नहीं हो सकता है बैठे बैठे उठने के एक की जैसे समय कोई बात इसको कोई निश्चित नहीं है ऐसे ऐसे स्थान जिसमें बैठे हैं तो इसलिए कहते हैं ये तो एक निवृत्ति प्रधान साधन है, है ये जो तो निवृत्ति प्रधान साधन है ब्रह्मचर्य आदि साधन और जिसके बाहर के विषयों से वैराग्य है इंद्रियों को मोल लिया है अंतर्मुखी पहुंचे हैं ऐसे लोग वो ब्रह्म ज्योति को देखते हैं देखना माने अनुभव करते हैं या आंख का विषय नहीं हो देखना माने जीव ज्योति देखना ऐसा नहीं है ऐसा कहा तो एटे निवृत्ति प्रधान साधन शुद्धम माने उद्यम अंतकरण शुद्ध हो गया अत्यंत प्रज्वलित हो गया अंतकरण जिनका ये शांत तथा एक, एक वो शुद्धांत करना ऐसे साधन के द्वारा जिनके अंतकरण शुद्ध हो गया मन शुद्ध हो गया ऐसे लोग उस ज्योति को देखते हैं परो सर्व है परो, परो यद दिव्य बे, पर लिंग बेते किया है व्यत्य हेतु महा परम बोलना क्यों ज्योति का विशेषण परम ज्योति है सर्वतम ज्योति है उस ज्योति आत्मज्योति व्यक्त ज्योतिष परत्वा व्यक्त्य हेतु महालिंग का व्यक्त की भाष्यकार ने परम बोलना पड़ा परम इति लिंग ने भाष्यकार बोले क्यों यहाँ ज्योति है ज्योति का विशेषण है पर इसलिए परम बोलना एक स्व तो महिमा प्रतिष्ठित हम जिते तत्परम ज्योति सम्मान जो अपने महिमा में प्रतिष्ठित है जो परम ज्योति है जो प्रकाशित होता है ज्योति ज्योति ऐसी ज्योति है अपने महिमा में प्रतिष्ठित दूसरे में नहीं या हम जो दीपक जलाते हैं तो घी आदि में प्रतिष्ठित है घी आदि तेल आदि ना हो तो जलेगा ही नहीं हो क्योंकि वो ज्योति जो है आत्मज्योति अपने आप में प्रतिष्ठित है माने वहां कोई साधन की आवश्यकता नहीं कोई साधन नहीं उसी के लिए जलाने लगे हमेशा जल रही है जोती। ऐसी ज्योति है परम ज्योति है ये तो निकृष्ट ज्योति है जो जल रहे थे जो ध्रतादि से जो हैं वो तो निकृष्ट है। साधन धन्य है वो साधन से उत्पन्न होने वाला है ऐसी ज्योति परम ज्योति परम ज्योति संगता दिप्त वो ज्योति प्रकाशित कहा उसके लिए कहते हैं वो कैसे प्रकाशित है कहते हैं एन ज्योतिषा युद्ध सविता तपति ऐसा जिस ज्योति से प्रकाश पाकर के सविता दूसरे को तपाता है संसार को प्रकाश देता है सविता सूर्य यह है और चंद्रमा भाती चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है जिस ज्योति से युद्ध होकर के प्रकाशित होकर के पहले उस ज्योति से चंद्रमा प्रकाशित हो गया उसके बाद प्रकाशित होता है जैसे लोहा जलने के बाद जलाएगा लोहा जलाता है किंतु तो अग्नि से जलेगा पहले उसके बाद जलाएगा स्वतः लोहा जला नहीं सकता इसी प्रकार ये सूर्य चंद्रा जी ने जो तेज दिख रहा है ना ज्योति दिख रहा है वो वही तेज को परमात्मा का ये बताया विद्युत विद्युत ग्रह तारागण द्वार संदेश ज्यादा था बिजली चमक रही है जिस ज्योति के सह सहयोग से जिस ज्योति से तारा तारागण आदि चमक रहे हैं सब ये उसी ज्योति के कारण है था। आगे ठीक है मंत्रांतरम अब दूसरा मंत्र है उद्वयम तमसस्तरी ज्योति पश्यंतुत्तरम स्व पश्च्यंत उत्तरम देवम देवत्र सूर्य भगनवा ज्योतिम ये दूसरा मंत्र है इसका अर्थ करते हैं किंचको मंत्री एक मंत्र दृष्टा दृष्टान तो ऐसा बताया आदि प्रत्स युति पश्य वहाँ सरम परिवी एक मंत्र दृष्टा ने ऐसा ऐसा मंत्र को कहा दूसरा मंत्र द्रष्टा ऋषि बोलता है दूसरा एक किंच अन्जो मंत्र दृगा अन्य मंत्र द्रष्टा जो है वो कहता ऋषि बोलते हैं कहा ये तो हम तो तो ज्योति प्रसन्न ये वो ज्योति को देखता हुआ देखा है उसने भी इसलिए ये बोलता है अपने अनुभव बताते हैं ऋषि बोलते हैं उस ज्योति को अनुभव किया है देखना माने अनुभव किया जिस ज्योति जिस आपने ज्योति को अनुभव किया है ऐसा ऋषि प्रकाश करते हैं कहा उद वयम ये ओद जो है उपसर्ग है ध्यान देना उपसर्गो का संबंध हमेशा क्रिया के साथ होता है अगणमा क्रिया है उसके साथ होगा हम प्राप्त हो गए उस ज्योति को प्राप्त हो गए ये शरीर से हम ऊपर उठ गए ऐसा बोलते हैं उत ले जाकर के अगर्म के साथ संबंध करना है या हो जाएगा वयम हम लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग होता है हम एक अतिम बहुवचन से सशुत रहें जाकर में जाति को लेकर के एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग होता है इसलिए आजकल जो बड़े महात्मा होंगे कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते हम गए थे हम जाने वाले हैं एक ही व्यक्ति होता है एक व्यक्ति बहुत प्रयोग होता है अन्य भाषा में होता है कि नहीं होता संस्कृत में है हिंदी में है अकेला अगे बोलता है आज हम वहां जा रहे हैं ऐसा बोलता है मैं जा रहा हूं नहीं बोलो बड़े लोगों का भाषा में मई सब प्रयोग होता, हम और हम होता है व्याम का प्रयोग कर रहे इसलिए यहां व्याम उद को ले जाके उगन्म अगन्म के साथ जोड़ देना उदगम हो जाएगा वयम हम हम तमसो हो उद को तो छोड़ देना भी वयम तमस तमसवा में क्या है तमसा पंचम या अज्ञान लक्षणात अज्ञान स्वरूप अंतकार से हम ऊपर हो गए बोलना चाह रहे जो तो महामाया है जगत जननी महामाया जिसको माया बोलते हैं अविद्या बोलते हैं वो या तम है ाम का अर्थ होता है वस्तु ढकने वाले को अंधेरा बोला जाता है अधेरे माम को कुछ नहीं दिखता कि हुआ क्या उसने वस्तु को ढक दिया प्रकाश से वस्तु दिखेगा अधेरा जो होता है वस्तु ढकने का काम करता है ये जो अविद्या जिसको वेदांत बोलते हैं माया जिसको बोलते हैं अज्ञान जिसको बोलते हैं ये भी वस्तु को ढकता है वो तो कौन सा वस्तु को ढकता है आत्मा को ढक दिया है और शरीर को दिखा रहा है मैं सर्वे भूमि वृद्धि करा रहा है वस्तु ढकने का होता है इसलिए इसको एक तम सदस्य बोलना तमा अश्वीत समझाता है अधेरा था अधेरा माने माया अज्ञान था अज्ञान जो होता है वस्तु को ढकता है जानकारी का अभाव रहना ढकना है तमस पंचमी है अज्ञान लक्षणाक तम माने अज्ञान अज्ञान से परस्ता इस श्रेष्ठ लगा देना अज्ञान से परे परी को ले जाके पश्चिम के साथ अन्वय करना है हम उस ज्योति को देखते हुए जो अज्ञान से परी ज्योति है उस ज्योति को देखते हुए हम यहां से उठ गए सभी भाव से ऊपर उठ गए ऋषि बोलना चाहते हैं तमसा मान अज्ञान और दक्षिण पर जो अज्ञान से ऊपर है पर है अज्ञान के भीतर नहीं बाहर है जो ज्योति तमसो व अपने अथवा वो ज्योति अज्ञान को हटाने वाली ज्योति है वो भी अर्थ हो सकता है सष्टम तो हो स्थिति में तम तमसो तमसोभा अपने वाली ज्योति है वाली ज्योति ये ज्योति उत्तरम मान आदित्यस्तम दो उत्तरम पद है इस मंत्र में पहला वाला उत्तर क्या था आदित्य स्तम जो आदित्य मंडल में स्थित है जो ज्योति न ब्रह्म भाव वो ही दिख रहा है पहला वाला दूसरा वाला वो होगा हम ऊपर ऊपर ज्योति उत्कृष्ट ज्योति है ऐसा उत्तर का अर्थ दो उत्तर आए मंत्र में पहला वाला उत्तर का करते हैं उत्तरम मान आदित्य जो आदित्य में स्थित ज्योति है वो ज्योति है जो अज्ञान से परे है आदित्य मंडल के भीतर स्थित है हम देयम सदा सभी मंडल मध्यवर्ती करके हम जो करते हैं ये जो जो पिंड दिखाई पड़ता है उसको हम चिंतन नहीं करते दे, देय क्यों ना उसके भीतर में जो वस्तु है परमात्मा दृष्टि से हम संदेह आदि करते हैं आदित्य मंडल ये मंडल है जो हमें दिखाई पड़ता है इसके भीतर जो परमात्मा चेतन है उसके ब्रह्म भाव से हम उपासन आदि करते हैं ऐसा होता है तो आदित्य स्तंभ परिपश्चनता परि परी को लागे पश्च के साथ हम करना परिता पश्चंध हर प्रकार से हम को देख रहे देखते हुए सत्यंत है उस व्युति को देखते हुए वयम उदगनम ऊपर हो गए ऊपर उठ गए सभी भाव से ऊपर हो गए उस ज्योति को दर्शन करके तो ब्रह्म साक्षात्कार हमें हो गया सभी भाव से ऊपर हो गया उदगम क्योंकि व्यवहित है न सम्मान था उदगम शब्द बहुत बाद में उसके साथ उत को ला करके अगर के साथ नगन्मा लग लग लुम लुम का रूप है हम लोग ऐसा हो गया अगर्मा लुम लतार का रूप है एक है अलगण माने ऊपर उठ गए यह अर्थ आता है तथ ज्योति ज्योति कैसे है अपने से भिन्न नहीं कर कर है करते स्व कहते हैं स्व आत्मीय ज्योति हमारी ज्योति है वो हमारे स्वरूप ही वो स्वपद का अर्थ स्वम आत्मी हम मंत्र में स्वपद है उसका अर्थ हम हम ही वो ज्योति स्वरूप हम ही है वो माने जब तक नहीं जानता है भिन्न होता है जानने पर स्वयं हो जाता है ऐसे तत्व तो है जब तक नहीं जानता है तब तक भिन्न होता है और जानने पर स्वयं होता है सो जान तो जेहू देह जनाई जान तो तुम ही तुम ही हो जाय रामायण वैसे कहा है आप जिसको जानकारी देंगे वही जानेगा आपको आपकी कृपा आपकी ना आपको जान नहीं सकता सो जान ही वही जानेगा जेहू दे ही जहाई जिसको आप कृपा करोगे जानकारी दोगे अपना स्वरूप का परिचय दोगे वही जानेगा किंतु जान तो तुमको जब जानेगा तो तुम ही हो तुम ही बन जाएगा दूसरा नहीं रहगा तुमको जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म भगवती जहां तो तुम्हारी तुम्हारी तुम ही हो जाई ऐसा बोलते हैं जो ब्रह्मविद ब्रह्म भगवती जाता है ऐसी तो ऐसे यहां भी स्वाहा करते हैं वो ज्योति क्या है स्व मने स्व आत्मीयम अस्मत हृदय स्थितम हमारे हृदय में स्थित है वो ज्योति जिसको सूर्य मंडलस्थ ज्योति कहा था वो ज्योति और युव ज्योति में कोई भेद नहीं है आत्मीय स्व मने आत्मीयम हमारे स्व ज्योति हमारे यही है माने ये अस्मत हृदय स्थित हमारे हृदय में स्थित है ज्योति हमारे हृदय में स्थित है वही ज्योति एक है भेद नहीं ऐसा है आदित्यस्थम तद एकम ज्योति जो हमारे हृदय में स्थित और आदित्यस्थ है दोनों ज्योति एक ही है भेद नहीं है <coughs> यद तो उत्तर आगे उत्तर शब्द आ गया फिर यद ज्योति उत्तर दो उत्तर है मंत्र में दूसरा वाला उत्तर का अर्थ कहते हैं यद मान्य ज्योति उत्तरम उत्कृष्टतरम भूत सबसे उत्कृष्टता उत्कर्ष ज्योति है वो उससे कोई उत्कर्ष कोई ज्योति नहीं सबसे महिमान्य ज्योति है बाप व अपरम ज्योतिर अपेक्ष अन्य ज्योतियों की अपेक्षा से उत्कृष्टता है वो ज्योति अपरम ज्योति अपेक्ष अन्य ज्योतियों की अपेक्षा से वो उत्कृष्टता है ऐसे ज्योति है उत्तर ऐसे ज्योति पश्चिम ऐसे ज्योति को जैसे जो, जो आदित्य मंडलस्थ ज्योति है हमारे हृदय में भी वही ज्योति है उसको देख करके देखते हुए उदग अनुम हम ऊपर उठ गए शरी भाव से ऊपर उठ गए ब्रह्म भाव में हो गए उस ज्योति दर्शन से ज्योति दर्शन है साक्षात्कार जब हम ब्रह्माष्ट में साक्षात्कार हो जाता है तो शरी भाव से ऊपर हो जाता है ना हम देह न देह में हो जाता है ऐसा कहा कम उदगन किस ज्योति फल किस फल को प्राप्त किया हम किस फल को प्राप्त कर गए ये शंका आ गई प्रश्न है कम उदगन किस फल को प्राप्त हुआ कहते हैं देवम द्योतन बंतम ऐसे देव है प्रकाश स्वरूप है जिसका ऐसे देव देव को हम प्राप्त हो गए ये फल यही है ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए देवम उदगन देवताभाव को प्राप्त हो गए देवम मैंने तो दिव्य प्रकाश स्वभाव वाला है ऐसे देवत्रा देवेशु सर्वेशु देवताओं में सभी देवताओं में प्रकाश स्वरूप है ऐसा ज्योति ज्योति है सूर्य ज्योति का नाम सूर्य कहा क्यों रसा नाम रस्मी नाम प्राणा नाम तो जगत है ईरनाथ सारा संसार को प्रेरणा देने के कारण सूर्य कहा जाता है ऐसा सूर्यम का सूर्य उद्योति है सूर्य तम उदतम उस सूर्य भाग को हम प्राप्त हो गए संसार का जो प्रेरक ज्योति उसको प्राप्त हो गए कहा ज्योतिर्तम सर्व ज्योति भ्यम उत्कृष्ट ज्योतिर्तम कहा था सभी ज्योति जितने भी प्रकाशशील वस्तु सबसे उत्तम है आत्मज्योति ऐसा ओहो प्राप्त आश्चर्य प्रकट कर रहा है ज्योति हम ऐसे ज्योति को प्राप्त हो गए ऐसे ज्योति स्वरूप होते हुए कहा मनुष्य होकर के चक्कर में पड़ा हुआ था हम ऐसे ज्योति को प्राप्त तो हो गए ऐसे इदम तद ज्योति यद ऋग्भ्याशुतम जिस ज्योति को इस ज्योति को तद इरम ज्योति जिस ज्योति को दो ऋ मंत्रों ने कहा प्रशंसा की अभी ऋग मंत्र है अभी अभी जो बोला गया बुधवयंता आदि आदि आदि प्रश्नशील ऋग मंत्र हैं जिन ज्योतियों को यहां स्तुति की प्रशंसा की जिस ज्योति की दो मंत्रों ने यद यदोस्त्रण प्रकाशित जिसको यजुर्वेद के तीन मंत्रों में प्रकाशित किया इसी ज्योति को क्या करके किया अक्षित वशी अच्युत पूर्व मंत्र में प्रकाशित किया था यजु मंत्र में सो अंत बेलायाम प्रपत देव था ऐसा आया था अंत के समय में मंत्र जपे कहा था क्या मंत्र था वो अक्षित वसी अच्युत वसी तीन मंत्र हैं जिस ज्योति को यहां प्रशंसा की गई ये दो मंत्रों के द्वारा उसी ज्योति को तीनों येजुओं के द्वारा भी उसी ज्योति के प्रकाशन हुआ उसी ज्योति का ज्ञान कराया जाए वहां भी जो तो वैसे उस ज्योति को कहा था तुम क्षण हाँ नहीं होने वाले हो ऐसा करके उसी ज्योति को ब्रह्मरूप ज्योति को कहा था तद ज्योति ज्योति जिस ज्योति के परम है यदि जो दो ऋग्वेद मैंने मंत्रों के द्वारा जो जिसकी स्तुति की जिन ज्योति की अभी प्रशंसा की मैंने ब्रह्मरूप ज्योति को जोड़ा प्रकाशित जो तीन येजुओं के द्वारा भी उसी का प्रकाशित हुआ है उसी ज्योति का ही प्रकाशन किया बतला गया मंत्र है पूर्व मंत्र में था जो अक्षित अवशी अच्छी प्राण संवशी तीन मंत्र थे उनके द्वारा भी वही ज्योति के बारे में चर्चा हुई अन्य नहीं समझे दूर अभ्यासो यज्ञ कल्पना परिसम्त दो बार ज्योतिरुत्तम ज्योतिरुत्तम ये जो कहा था दो बार कहा था उत्तम ज्योति उत्तम ज्योति किसके लिए एक ज्ञ कल्पना की समाप्ति के लिए एक एक कल्पना चल रही थी पुरुषोभाव है लेकर के एक एक कल्पना चल रही थी तो एक एक कल्पना पूरी हो गई अब दूसरी बातें जिसके लिए कहा आई हुई इसके लिए दो बार कहा बताया था की बात इस हेतु से भी किंतु मंत्र अन्य मंत्र दृष्टा ने भी ऐसे ही कहा इसलिए उपासना प्रशंसा के योग्य है ये बोलते हैं ऐसी उपासना आई तस्वीय तृतीय था इस हेतु से भी मानी अन्य ऋषि ने भी ऐसे कहा पहले वाले विषय ने ऐसे कहा ये ऋषि भी वैसे बोलते हैं इससे मतलब ये प्रशंसा के योग्य है उपासना ये कहा किम आहार तो दूसरे ऋषि ने क्या दूसरे ऋषि क्या कहते हैं प्रश्न था अन्यों भी मंत्र ऐसा आया अन्य मंत्र द्रष्टा कहा वो भी कहता है कई बात को तो क्या कहा वो मंत्र दत्ता ये कहते हैं किम आह इत अपेक्षायाम वो मंत्र दृष्टा क्या बोलते हैं या कहा उसने अपेक्षा जिज्ञासा होने पर द्वितीय मंत्र आ जाते दूसरा मंत्र लाते हैं उर्वयम तमसअ्मी आदि दूसरे मंत्र लेते हैं कहा उर्वय इत्यादि कहा तम व्याख्या करो थी इसकी मंत्र की व्याख्या करते हैं आप तमस इत्यादि ना तमसा परस्ताद इत्यादि कहा था भाष्य में अज्ञान रूपी अधेरे से बाहर है पर है अज्ञान के भीतर नहीं है अज्ञान अज्ञान के कार्य से बाहर बहे भी आत्मज्योति अज्ञान में नहीं अज्ञान के कार्य में भी नहीं है उसे बहिर्भु अलग है पृथक है परस्तात्ता ठीक है तस्वीर ज्योतिषा प्रधान है ज्योति और धान्य अस्थित अर्थ उसी के ज्योति एक से प्रधान नाम है अन्य ज्योति नहीं उसके समान कोई ज्योति नहीं है आत्मज्योति के समान कोई ज्योति ऐसी ज्योति आत्मज्योति है कहा उत्तर इत्यास के अर्थ उत्तर कहा था आदित्यस्तम इत्यादि ज्योति तो उसी को यहां उसका तस्वीर इत्यादि बताया अच्छा देवत्व न प्रत्येगात्म तुम आह आगे देवम कहा हुआ है वह को देव बोला हुआ है क्योंकि है देव कहने से क्या है अंतरात्मा या वो ज्योति देवत्व न प्रत्यगात्म आह देवत्व तो होने के कारण से प्रत्येगात्मा कहा कहते हैं स्व वो ज्योति स्वम आत्मियम कहा स्वने स्व आत्मीयम हमारे शरीर के भीतर हृदय स्थिति हृदय स्थितम कहा है हृदय स्थितम हृदय में स्थित है वो ज्योति अभिन्न है आदित्य मंडल ज्योति वो ज्योति एक ही ज्योति जो, थी जो थी। तो के द्वारा कहा जाता है वो तुम पथ से कहा जाता है तत्व तो में को देख नहीं होता तत्वी तत्पक्ष दिखने वाला आदित्य मंडल ज्योति और तुम पद से दिखने वाला हृदयस्थ ज्योति दोनों ज्योति एक ही है तत्वसी आदि महावाग के प्रमाण यही दिखाना चाहते हैं। एकत्व ये दोनों ज्योति में एकत्व तो सिद्ध करने वाला कोई मंत्र है क्या क्या मंत्र है अन्य उपनिषद में है उपनिष्ण वृद्धार्ण की सयश अयम आदित्य असो हृदय स एका ऐसा जो आदित्य मंडल में स्थित है जो हृदय में है दोनों एक है ऐसे वृद्धार्वृष्ण है ये मंत्र प्रमाण है आदित्य मंडल ज्योति और ज्योति एक ज्योति है, तो है ये प्रमाण शु। दिया। तो अन्य श्रुति है छांदों की मंत्र नहीं है कई तरी ते ये मंत्र प्रमाण करता है सो आदित्य सय हृदय हृदय स कैसा कहा आदित्यस्तम इत्यादि बताया तत्पदार्थम त्व पदार्थम चौथा या तत्पदार्थ त्व पदार्थ दोनों हो गया उत्तरम शब्द से आदित्य ज्योति लिया स्व से आत्मीय ज्योति लिया तत्पद का तत्व तो में आया हुआ तत्पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ दोनों हो गया तत्पद का अर्थ हो गया आदित्य मंडल ज्योति और त्वम पद का अर्थ हो गया हृदय स्थति दोनों का अर्थ करके तत्पदार्थम त्व पदार्थम चौथा दोनों विषयों का तत्पदकार तत्वशीन आया हो तत्श का होते हैं ऐक्यम उत्तम वो दोनों का एक ही था, कहा तो दोनों एक ज्योति बता दिया वाषिककार ऐसा कहा था क्यों तो आदित्यस्तम च तत् एकम ज्योति कहा था हृदय में स्थित और आदित्य में स्थित दोनों ज्योति एक है करके वाषिकार बोलती है तत्पदार्थम तुम पदार्थम चक्ता तयर ऐक्यम उत्तम आदित्य स्थम त्याय का और एक ही गौतम ज्योति किसी जो एक बना हुआ ज्योति है दोनों ज्योति एक विशेषण लगाते उत्तर सर्वोत्कृष्ट ज्योति है वो यदि उत्तरम का था सर्वोत्कृष्ट है उससे महान ज्योति कोई ज्योति नहीं है ज्योति से बढ़कर कोई बड़ी ज्योति नहीं है सबसे बड़ी ज्योति है वृद्धावन में ज्योति ब्राह्मण है चतुर्थाध्याय उसको शंकराचार्य एक श्लोकी में ज्योति ब्राह्मण का तात्पर्य बताया किम ज्योति तब भानुमानि रादी सदे ततरीप दर्शन विधौ कि आख्यायी चक्षुस्त निमीलने कहा किम ज्योति तव तुम किस ज्योति से व्यवहार करते हो ये पूछा गए तुम्हारी ज्योति क्या है बिना प्रकाश का कोई व्यवहार नहीं होता प्रकाश के बिना दिन उठना बैठना चलना फिरना जो भी होगा प्रकाश चाहिए प्रकाश के बिना को कोई काम नहीं कर सकते कौन से प्रकाश से तुम काम करते हो कहा मैं दिन में सूर्य के प्रकाश से काम करता हूं भानुमान अहम हानि में मैं दिन में भानु वाला प्रकाश वाला हूं किम ज्योतिष तब भानुमान अहानि में दिन में मैं सूर्य के प्रकाश से काम करता हूं रात्रि में रात्रो प्रदीपादिकम दीपक आदि के प्रकार से काम करता हूं ऐसा बोल माने आत्मज्योति से व्यवहार हो रहा है या बाह्य ज्योति से या निर्णय नहीं हो पाता आत्मज्योति का बिहानी नहीं होता वो दवा हुआ बाह्य ज्योति काम कर रहा है भौतिक ज्योति काम कर रहे हैं किम ज्योति तबअानुमान हानिमये रात्रो प्रदीपादिकम श्यादे तक ठीक है, है दिन में सूर्य ज्योति से रात में चतरा आदि ज्योति से लाइट आदि से काम होगा ठीक है रवि रविदीप दर्शन विधौ सूर्य को देखते समय कौन सी ज्योति से काम करते हो दीपक को देखते समय कौन सी ज्योति से काम करोगे कौन क्यों प्रकाश से काम करोगे चक्षुर प्रकाश से काम करता हूं चारे पविदीप दर्शन विधौ चक्षुर चक्षु कहा आख से देखता हूं मैं आंख रूपी प्रकाश से सूर्य को सूर्य में व्यवहार कर सूर्य हाँ देखता हूं और दीपक ही देखता हूं आंख बंद हो गया जब निमीलन है चक्षुष तत्व निमिलन है आँख बंद होने पर किसी देखो दिया बुद्धि से देखता हूं आंख को आख काम कर रही कि नहीं कर रही आंख को देखने के बुद्धि रूपी ज्योतिष काम करता हूं हम अंदा आदमी बोलता है ना मैं मेरे आंख नहीं है किसे देख रहा हूं बुद्धि से देख रहा है ऐसे तो रवि दर्शन भी रहो चक्षुस्त निवील किम धीर धीरो दर्शन फिर आया बुद्धि के वृत्ति को देखते समय चक्षु को देखते समय तुमने बुद्धि से देखा ठीक है मेरी आंख ठीक है या नहीं है जानकारी होती बुद्धि के माध्यम से बुद्धि को किससे देखते हो अब प्रश्न उठा किम धियो धियो दर्शन दर्शन धियो धी दर्शन ज्योति बुद्धि को देखना है तो किस ज्योति से तुम व्यवहार करोगे प्रश्न कहते हैं वो ज्योति से व्यवहार करता हूं दूसरी ज्योति ऐसा एक सोलकी श्लोकी बनाया है शंकराचार्य जी ने बनाया है किं ज्योति तव भानुम अहम रातौक शारे तिलीव दर्शन विधौ <coughs> ज्योति चक्षु दर्शने चक्षुस्त्रीलना <coughs> सम तो तह मही इत्यादि भाई इत्याचार ज्योतिदस्मित्रो अब जोज्योति मंजू ज्योतिल्य ऐसा उत्तर दिया गया ज्योति ब्राह्मण का सारांश तो यहां भी वही चल रहा है कहते हैं <laughs> एक ही फलम कथा एकत तो बुद्धि का फल जो सूर्यमंडलस्त ज्योति और हृदयस्थ ज्योति माने जीवात्मा परमात्मा ये अर्थ ये है माने भारतीय लक्षण करना पर एक ही बनाया उसने उपाधि को हटाना वहां माया को हटाना यहाँ पर अंधकरण हटाना एक ही होना है एक ही है। भाई वो तत्व तो एक ही है तब तो मशीन ऐसे भाग त्याग लक्षण से एक तत्व करना है भाग त्याग लक्षण बोलते हैं माने जहज लक्षण जहज अजहद लक्षण कुछ त्यागना, ना कुछ रखना दोनों है उसको भाग त्याग बोलते एक भाग का त्याग ना एक भाग बचा कैसे चेतनांश को बचाना उपाधि को हटाना चेतन चेतन बच गया हो गया उपाधि के कारण भिन्न हो रहे जैसे घटाकाश महाकाश अलग अलग देख रहे थे घट को हटा दिया मट को हटा दिया गठ को हटा दिया मठाकाश अब मठाकाश में नहीं गढ़ भी नहीं, नहीं एक आकाश हो ऐसे यहाँ तो एक एक एकदि फल कथी पश्चंत कहा पश्चंत उदगम वयम उस ज्योति को देखते हुए हम ऊपर उठ गए माने ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मी साक्षात्कार हुआ तो हम ऊपर उठे कहा से उठे शरीर बाब से ऊपर हो गए ना हम देहर न मैं देहर इसमें पहुंचे उठना माने यह है माना शरीर बुद्धि से ऊपर हो जाना आत्म बुद्धि में जाना ही होता है उठना बताया फलों में प्रश्न पूर्वक विरोध दे जो फल है फल क्या हुआ शरीर भाव से ऊपर उठ जाना अगर आत्म आत्मसाक्षात्कार जिसको होगा होगा तो देहात्म बुद्धि से ऊपर हो जाता है देहात्म बुद्धि को बाध करके आत्मबुद्धि में बैठेगा यही एक उठना तो एक फलों में प्रश्नपूर्वक विरोध देखिए इसी को प्रश्न कहा किसको प्राप्त हो गया कहा देवम कर दिया जो प्रकाश स्वरूप है उसको प्राप्त हो देवत्र देवेशु देवत्र माने यहां प्रत्येक सप्तमी अर्थ में है देवेशु देवेश सारे देवताओं में सारे संसार में सूर्य रूप से हम जो जी तो सूर्य तो दशा तो नाम दशूनाम गिर सबका संचार संचार करने के कारण सूर्य कहा जाता है उस ज्योति को एक तम उदगन् गो ज्योति उत्तम इत्यादि कहा उसको हम प्राप्त हो गए उस ज्योति को मान सभी भाव से ऊपर हो गए भाव में हम पहुंच गए ये अर्थ है ऐसे ने कहा फल विषय में स्व दसेंगे जब उस फल को प्राप्त हो गया तो अपना अनुभव दिखाते हैं आत्मभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने अनुभव बताता है क्या बोलता है अहो प्राप्त अरे आश्चर्य की बात है कहा शरीर भाव में आप गिड़गिड़ा रहे थे आज हम ऐसे ज्योतिभाव में प्राप्त हो गया आत्मभाव पहुंच गए आश्चर्य आश्चर्य पश्यती कश्य देनम आश्चर्यवत बदान आश्चर्य चैन श्रुपमे पश्च्य गीता में ऐसा कहा ऐसा को साक्षात्कार रिकॉर्ड करने वाला कोई आश्चर्य अरे आत्मा ऐसा होता है, है? कोई बिरला ऐसा समझेगा बोलने वाला भी सर्वत्र नहीं है पुस्तक बोलने वाले तो मिल जाएंगे में तो तो आत्मा को उपवेश करने वाला व्यक्ति भी मुश्किल से पूरी होगा आश्चर्य सुनने वाला श्रोता भी कोई आश्चर्य होगा जो तो भी हो ध्य पोषण के लिए ही तैयार हैं, आत्मा की तरफ जाने के लिए तैयारी नहीं है ये तो एक मुसीबत पड़ जाती है संन्यास आश्रम में आ गए थोड़ा वेदांत नहीं सुनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे वो लोगों को दिखाने के लिए सुना है लोग बोलेंगे सन्यासी बन गया वेदांत भी नहीं सकता कैसा नाला है कहीं कहेंगे उसको लज्जा बचाने के लिए सुन रहा है मुख्य जो भोगे इच्छा ही है आत्मेच्छा प्रबल है ही नहीं स्थिति ऐसी हमारी क्योंकि ये आत्मभाव गया हुआ व्यक्ति बोलता है ओ प्राप्त स्वयं प्राप्त उस आत्मभाव को हमने प्राप्त कर लिया ऐसा ठीक है कहते हैं मंत्राणाम मंत्र ऐक्यवाक्यों को संति मंत्राणाम और मंत्र मंत्राणाम पूर्व में जो तीन मंत्र थे ये जी मंत्र अक्षित मसी अच्युतमसी प्राण वो तो मंत्र और मंत्र या दो वचन में है ये मंत्र दो वचन दो, दो मंत्र ये अभी उमस आदि आदि प्रन स इत्यादि मंत्राणाम मंत्र पूर्व में जो तीन मंत्र था पूर्व मंत्र में अक्षित मसी अचुतमसी प्राण तीन मंत्र और ये इसमें दो मंत्र हैं मंत्र के इनका। एक वाक्य तो एक ही वाक्य है दोनों मिलके एक ही को बोल रहा है वो परमात्मा को कह रहा था तीन मंत्र भी पहली वाला ये जो मंत्र भी वही बोल रहे थे परमात्मा अच्युतमसी अक्षित आदि बोल रहा था अच्युत हो अक्षित आत्मा के लिए बोला था बाकी तो क्षीण होने वाले हैं शरीर को तो अक्षित बोलना संभव नहीं है क्षेण होने वाला आत्मा ये कहा था उसमें ये भी उसी को बोला एक कहा था थ ये ज्योति जो है ये ये मंत्र और उस मंत्र में कहा गया ज्योति ज्योतिर ऋग्भ्याम स्तुतम यह मान मान मंत्रों के द्वारा स्तुति की दो मंत्रों से तो दो दो वचना है दो, वचन दो मंत्रों ने या की प्रशंसा की ज्योति की यद ज्योति और यजुस्त्रण प्रकाशितम यजुर्वेद के तीन मंत्रों ने यजु मंत्रों ने भी उसी का प्रकाशित किया उसी ज्योति को जो अक्षित मशी अक्षित मशी ऐसा बताया अच्छा आगे टीका है नु एक विज्ञान न बक्षवाण विज्ञान से न संगति अस्ती अभी एक विज्ञान की चर्चा थी, थी। पुरुषोभावैज्ञ से आरंभ करके यहां तक एक विज्ञान की चर्चा थी के बारे में चर्चा हो रही थी माने अपने जीवन को पूरा रूप में डालना और पुत्र की दीर्घायु के लिए सब मंत्र जपना और अपने दीर्घायु के लिए करना ये सब बातें चल रही थी विज्ञान का सारा। तो आगे जो प्रकरण आने वाला आ रहा है इस एके विज्ञान के साथ में कोई संबंध नहीं रखता तो पूर्वापर भाव संबंध क्या होगा ये कैसे होगा ये पूर्वादी की शंका है टीका उस एक विज्ञान के बाद में जो अभी उपासना आने वाली है अध्यात्म और अधिदैव करके मन और आदित्यदि में उपासना आकाश में उपासना करनी है आकाशक ब्रह्मा उपासित या अध्यात, अध्यात्म में उधर अधिदैव में उपासना करनी है तो इस उपासना के साथ में पूर्व के जो प्रसंग कोई तालमेल नहीं है ये पूर्व आदि के संज्ञान यज्ञ विज्ञान है ना विज्ञान चल रहा यज्ञ उपासना चल रही थी बक्षमाण विज्ञान से आगे आने वाले जो अध्यात्म अधिदय रूप से उपासना आने वाली है मनोभ्रमित उपासित आकाश भ्रमित उपासित इत्यादि आने वाला है इनका। न ना संगतिर संगति नास्ती ये दोनों के संगति नहीं तालमेल नहीं है मतलब जब पूर्व में वो है ये पर में है तो कोई संगति होनी चाहिए ना कि कहा गया कथम पूर्वा में ये दोनों उपासनाओं में पूर्वापर अभाव कैसे होगा पूर्व परभाव पूर्व में वो कैसे होगा इसके बाद ये क्यों कहा ये शंका करके कहते अनंतर खंडस्य विवेचन व्यवहार संबंध आने वाला जो खंड वो अनंतर खंड का जो आ रहा भी, इसका देवधान के साथ संबंध है सांडिल्य <coughs> विद्या में जो कहा गया था उसके साथ इसका संबंध है ये बोलना चाहते हैं <coughs> आने वाले का संबंध अभी अभी जो यज्ञ विज्ञान चला उसके साथ संबंध नहीं उसके पहले जो सांडिल्य विद्या की चर्चा थी सर्वम खल ब्रह्म तज्जवान शांत उपासी इत्यादि जो था उसके साथ इसका संबंध है कहते हैं ऐसा है तो कहा देखो मनोमय ईश्वर उक्ता आकाशात्मा इतिहा ब्रह्म ना कहा देखो शांडिल्य विद्या में कहा था कि सर्वम खलु इतम ब्रह्म ये जो कुछ भी जगत देखता है ब्रह्म है माने इसको बात करके ब्रह्म दृष्टि को बचाने को कहा था एक ही ब्रह्म बचाना है बाल समानाधिकरण बताया था मैंने जैसे रात्रि में चोर बुद्धि हो गई थी ठूठ में प्रातकाल होने पर बोलता है चौरा स्थाणु बोलता है जो चोर था वो चोर नहीं छूटा माने वह बुद्धि को बाधा जाता है चोर खाई नहीं माने हमें चोर बुद्धि हो गई थी उस बुद्धि को बाध करके स्थाणु बुद्धि को बचाया जाता है इसी प्रकार जगत बुद्धि को बाध करके मैंने क्यों परमात्मा कारण है जब कारण दृष्टि में जाएगी तो कार्य दृष्टि बाधित हो जाती है जब मृतिका दृष्टि में हमारी दृष्टि मृतिका दृष्टि हो गई तो गढ़ दृष्टि बाधित हो जाती है जगत का कारण परमात्मा उसी में कल्पित है जगत जैसे मिट्टी में कल्पित है उसी प्रकार ब्रह्म में जगत कल्पित है तो ब्रह्म दृष्टि होने पर जगत भी होती है कहा था बात करना है ऐसा कहा था वही निश्चय करना है कहा था। का शांत होगा तज जल तद अना के, उसी से उत्पन्न है जगत उसी में स्थित है उसी में लय होता है ऐसा मान करके शांत होकर के राघ द्वेश का अभाव करके जब एक ही ब्रह्म रह गया राघ द्वेश उपासना करे और निश्चय मनुष्य जो होता है निश्चयात्मक होता है कहा था ये चीज कर्तु कर्तु यथा कहता हैथेत प्रशो आयता कर्तरी इसलिए निश्चय क्या निश्चय करें तला शांत उपासीद्रह्म निश्चय करें आयता किंतु केवल ब्रह्म की के उपासना नहीं बताई थी उसने अगला मंत्र में कहा था मनोमय प्राण शरीर भाव रूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इधम अभ्यात् अभा अनादर एक गुण लगा के उपासना करना कहा था एक बोलते हैं मनोवय ईश्वर उक्ता आकाश आत्मा जहां पर ईश्वर को मनोवय रूप से कहा था मन प्रधान रूप से परमात्मा दर्शन होता है आदि कहा था माने मन उसकी उपाधि है उपाधि का धर्म उपहित में चलता है माने मन के चलने से परमात्मा चलता हुआ लगता है ऐसा कहा था मनोवय रूप से उपासना मनोविशिष्ट उपासना करना केवल ब्रह्म उपासना नहीं करना वहां ऐसा कहा था मनोवय ईश्वर होता आकाश आत्मा आकाश द्विगुण बताया था आकाश आत्मा बताया था उसका स्वरूप आकाश जैसा है निर्विशेष ऐसा बताया इसके ये गुण लगा करके माने वहां पर नौ गुण डाला गया था नौ गुणों से विशिष्ट परमात्मा की उपासना क्या क्या था मनोमय प्राण शरीर सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंध सर्व काम सर्वगंध सर्वरस नवगुण थे ये गुण विशिष्ट परमात्मा की उपासना करने को कहा था उसमें और आगे तो सर्वंगित अभ्याप्त सारा संसार में व्याप्त है वो अभा की इंद्रिय रहित है वो और अनादर किसी में उसका ब्रह्म नहीं होता ऐसा कहा था तो मनोमया वो परमात्मा मनोमय है करके कहा था में ध्यान देना तृतीय अध्याय के चतुर्दश खंड के द्वितीय मंत्र में ऐसे कहा था अभी हम उन्नीसो खंड में चल रहे हैं चौदहवा चो, खंड में था ये बात है मनोमय आकाश आकाश स्वरूप आकाश जैसा भी कहा था आकाश आपका भी कहा था माने यहां मन और आकाश को लेकर उपासना करता है इसलिए दो गुण दिखा रहे जा रहे हैं वहां दो गुण बताए वहां तो नौ गुण है वहां मन और आकाश को ले रहे हैं ब्रह्मों गुण का देशत्व न ब्रह्म के एक गुण अनेक गुणों में से एक देश लेकर के कहा था मनोमय है वो आकाश स्वरूप है वो ऐसा बताया था अर्थात अब क्या करना चाहते इधानी मन आकाश समस्त ब्रह्म दृष्टि विधान्थम आरंभ हो इस समय क्या आते हैं मन में समस्त ब्रह्म दृष्टि का विधान करना वहां तो एक देश का था ब्रह्म कैसा है मनोवाय है नहीं मन ही ब्रह्म है ऐसा या समस्त ब्रह्म दृष्टि करना हो आकाश ही ब्रह्म है ऐसा यहां मन और आकाश में समष्टि ब्रह्म दृष्टि करना हो एक देश का था नौ गुणों में से एक गुण विशेष करना बोला था ये कहते हैं यहां अभी जो आने वाला प्रसंग में मन आकाश और दो में ब्रह्म दृष्टि करना है मनोब्रह्मित उपासिता आकाश ब्रह्मित ऐसे मंत्र आएगा यहाँ ये दो में ब्रह्म दृष्टि तो बोलेंगे किंतु संपूर्ण ब्रह्म ये मन ही है मन ही ब्रह्म है वहां तो नौ गुणों में से एक गुण कहां था मन को ब्रह्म केन्द्र यहाँ मन ही सब कुछ ब्रह्म है ऐसा इधानी मन आकाश मन और आकाश दोनों में समस्त ब्रह्म दृष्टि विधानार्थम दृष्टि ब्रह्म दृष्टि नहीं समस्त ब्रह्म समि ब्रह्म दृष्टि के विधान के लिए आरंभ है प्रकरण आरम्भ है मनोब्रह्म इत्यादि कहा मनोब्रह्म इत्यादि कहा टीका में कहते हैं अच्छा <laughs> तो क्वेश्चन टीका इसका क्वेश्चन अच्छा मनोभ पूर्व में कहा था मनोभय स्वरूप कहा था उसका अर्थ करते हैं ईश्वर उक्त संबंध ये मनोमय ईश्वर उक्त आकाश आत्मा जो है ना मन भाष्य में उसके भी ईश्वर उक्त आकाश आत्मा के द्वारा भी ईश्वर को कहा था मनोमय के द्वारा भी ईश्वर को कहा था आकाश आत्मा से भी ईश्वर को कहा था समझना था तथा ब्रह्मणों गुणों एक देश न मना आकाश ऐसी उक्ता इत्यास कहते वहां पर सांडिल्य विद्या में ब्रह्म के अनेक गुणों में से यह दो गुण दिया गया था विशेष क्या आकाश और मन को एक देश के रूप से लिया था मन आकाश है एक अंग रूप से लिया था एक गुण, अनेक गुणों में यह भी एक गुण है कहा अभी सब कुछ मन ही है ब्रह्म पूरा मन है पूरा ब्रह्म आकाश है ऐसे दिखाने जाएंगे यहाँ विशेषता है ब्रह्म इत्यादि सब दृष्टि कहा ठीक है हम कहते हैं यथोत तो गुण का ब्रह्म दृष्टि असमर्थ पूर्व में जो अनेक प्रकार के गुण लगा करके मैंने उपासना करनी थी ब्रह्म की वो मनोमया है प्राण शरीर वाला है और सत्य संकल्प वाला है आकाश शरीर आत्मा स्वरूप स्वरूप वाला है ऐसा सब सारे कर्म वाला है सभी इच्छा वाला है सभी गंध वाला है और सभी रस वाला है इत्यादि गुण का आधान करना था यथोद गुण का जो पूर्वोक्त गुण मनोवैयादिक गुण ब्रह्म दृष्टि असमर्थ से समय ये बोलना चाहते हैं वो गुण विशेष ब्रह्म की उपासना जो नहीं कर पा रहा है अनेक डाला हुआ है ब्रह्म के लिए तो गुणा का ब्रह्म गुण उस गुण वाला जो ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टि मैं असमर्थ जो व्यक्ति है उसके लिए तो संपूर्ण तयोरे वर्मो कथनात्म उस समय भी संपूर्ण परि करना किसमें मन और आकाश में इसके लिए मन ही ब्रह्म है ऐसा वहां था मन भी ब्रह्म है ऐसा था क्या था प्राण शरीर ये प्राण भी ब्रह्म है ऐसा ऐसा था ही और वहां भी ये लग है वहां भी लग रहा ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है ऐसा कहाँ तो पर कहते हैं मन ही ब्रह्म है आकाश ही ब्रह्म है धी और ही में अंतर पड़ जाएगा धी में एक देश हो रहा था और ही में हो जाएगा समस्त हो जाएगा तय संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि कथाथ उन मन और आकाश में संपूर्ण ब्रह्म कथन के लिए उत्तर ग्रंथ अवतारे आगे के ग्रंथ का अथ इत्यादि वासम का इत्यादि आगे आगे तो आएगा तो, मंत्र है, आगे। है। दिवाशीता, अच्छा दिवाशीता। दि इति अध्यात्मं मनोब्रह्मीतम अथादी दशो ब्रह्मय आदिष्टं भवति अध्यात्मं च च मनो ब्रह्मीतम अथादीदत आकाशो ब्रह्म उकाशो ब्रह्म उभयमादिष्ट अद्यात्म चम चम मनो ब्रह्मित ब्रह्म ऐसा समझकर करके उपासना मन में ब्रह्म दृष्टि करे मन में ब्रह्म दृष्टि करना है या ब्रह्म में मन दृष्टि करना है प्रश्न उठता है ब्रह्म hmm! में करना मन दृष्टि माने ब्रह्म मन है ऐसा मानना या, या मन ब्रह्म है ऐसा मानना तो ब्रह्म सूत्र में कहा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा ऐसा चतुर्थ अध्याय सूत्र आया माने तृतीय अध्याय माने मन में ब्रह्म दृष्टि करना उत्कर्ष है विशेष है माने छोटे में बड़ी दृष्टि करने से काम हो जाता है एक चपरासी को बाबू जी तो तंग बनेगा बाबू जी को चपरासी कहेंगे तो डंडा मिलेगा बड़े आदमी को छोटा करना ठीक नहीं होता छोटे को बड़ा करने से अच्छा रहता है तो, मनोब्रमित उपासना मन ब्रह्म है ऐसे चिंतन करे या अध्यास उपासना है मनोब्रमित उपासना है ऐसा उपासना अध्यात्म तो, या अध्यात्म उपासना है माने हमारे शरीर के भीतर मन है मन में ब्रह्म दृष्टि करना है या तो, अध्यात्म उपासना है और अथा अधिदेवत तो उपासना बताना चाहते है। हैं आकाश में ब्रह्म दृष्टि करना कहते हैं आकाश और ब्रह्म उपासित लगाना वहां आकाश ब्रह्म उपासना करेगा यह अतिदैव उपासना है इति उदयम आदिष्टम भगवती ये दोनों उपदेश हो जाता है अध्यात्म और अतिदैव इति उभयम आदिष्टम भगवती दोनों दोनों उपदिष्ट हो जाता है कौन अध्यात्म से अधिदेवतम से अध्यात्म उपासना भी हो गया मनोब्रम्हित उपासिता उपासना हो गया आकाशो पर दोनों उपासना हो जाती है ये कहते कहते कहते कहते हैं मन किसको कहते हैं हैं कहते हैं मन क्या हैं? मन मन किसको जिसके द्वारा व्यक्ति चिंतन करता है उसको मन कहा जाता है आप समझ लीजिए मन क्या है अनुमान से सिद्ध हो रहा है मन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कैसे ये मनुते अनैना अनैना साधन साधन मनुते तद मना जिसके द्वारा चिंतन करता है व्यक्ति अमोक अमोक चिंतन करता है उसको मन कहता है मन वो चीज है जिसके द्वारा मनन करता है चिंतन करता है जानकारी लेता है उसका नाम मन है हमारे शरीर में मनुते अनैला मन अनि अंतकरण मन अंतकरण है मन माने अंतकरण है चार भाग होकर के काम करता है वो मन बुद्धि बुद्धिचित्त अहंकार मैंने भिन्न भिन्न क्रिया करने से वो चार बोला जाता है भाई तो ये की अंतकरण है वो अंतकरण तब ब्रह्म परम इतिपासित वो जो अंतकरण भीतर हमारे पास है उस अंतकरण को परम ब्रह्मा इति है। मनो ब्रह्म परम ब्रह्म इतिपासित है मनोब्रह्म उपासित है इस मन को ब्रह्म मानकर उपासना करे ब्रह्म समझकर उपासना करे ये तथा आत्म विषय ये हमारे शरीर संबंधी दर्शन है आत्मविषय विषय क्यों आत्मा माना शरीर क्या अध्यात्म शरीर संबंधी दर्शन है इसलिए अध्यात्म कहा इसको। है इसलिए आत्म संबंधी है इसलिए अध्यात्म अथा अधिदेवतम अधिदेवत उपासना है <coughs> देवता विषय इदम बक्षा नाम जो देवता को विषय करने वाली उपासना है अधिदवत अधिदेव को उपासना करने विषय करने वाले उपासना को हम कहते हैं कहा ज्यूति बोलते बक्षा नाम हैं आकाशो आकाश ब्रह्मना है अजदव उपासना आकाश ब्रह्म है इस प्रकार उभयम अध्यात्म च उभयम एक उभयम कार दो अध्यात्म और मनोब्रह्म अजैवत मनोब्रम्हता अध्यात्म हो गया और आकाशो ब्रह्म उपास अधिदैव हो गया ऐसा करने से एवं वयम दोनों के दोनों अध्यात्म अधिद्रह्मि विषय ब्रह्म दृष्टि को विषय बनाना है, बना है दोनों में मानी मन में ब्रह्म दृष्टि करना है अध्यात्म में और अध्यैव में आकाश में ब्रह्म दृष्टि करना है आदिष्ट माना उपदिष्टम बहुत आदिष्टम भगवती मानी उपदिष्टम बहुत उपदिष्ट हो गया आकाश मनोष कहते हैं अनेक वस्तु हैं तो उनमें से ये दो कोई ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं दो श्रुति ऐसा क्यों बोलती औरों को क्यों नहीं लिया होगा मन और आकाश को ले रहे हैं श्रुति बोल रही मन और ब्रह्म औरों को किसी को बोलते थे आकाश को क्यों कहा मन को आकाश और मन सहयोग सूक्ष्मत्व जैसे ब्रह्म सूक्ष्म है ना वैसे आकाश भी सूक्ष्म है मन भी सूक्ष्म है इसलिए ब्रह्म का कुछ सादृश्य है इनमें सूक्ष्मत्व सादृश्य क्या सादृश्य इसलिए मन में ब्रह्म दृष्टि करने को कहा आकाश में ब्रह्म दृष्टि करने को कहा आकाश मनसो सूक्ष्मत्व ब्रह्म के साथ सादृश्य तो होना तो पड़ेगा ना उपासना करने के लिए तो यह सूक्ष्मता सादृश होने से निगुन दिया गया मनसा उपलब्ध दूसरी बात मन से ब्रह्म की उपलब्धि होती है माने मन में ही वृत्ति बनेगी कभी बनेगी जब सतोगुणी अवस्था आएगी अभी तो रजोगुणी अवस्था में हम बैठते हैं हमारा मन रजुगुणी से आच्छादित है विषय की लोलुटता है तो तमुगुण में बैठा है सो सोख सो करके समय समाप्त कर देते हैं जब शतुगुणी बुद्धि जगेगा मन में तो भजन पाठ में मन लगता है जब भजन पाठ आदि होगा संसार मिथ्या समझने लगेगा सतुगुणी बुद्धि जगेगी ये शतुगुणी बुद्धि जगाने के लिए हमारे लिए साधना बताते हैं माप तो मन उपलब्ध होगा ऐसी स्थिति है ऐसी स्थिति है तो जब सदोगुणी वृत्ति आएगी ब्रह्माकार वृत्ति मन ही बनाएगा इसलिए कहा मनसा फल एक तो मन सूक्ष्म है ब्रह्म भी सूक्ष्म है इसलिए मनोप्रमित उपास दूसरी बात मन के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है माने ब्रह्माकार वृत्ति मन नहीं बनाना अभी जैसे शरीराकार वृत्ति बना के बैठा है हमारा मन अभी रजोगुणी अवस्था में है इसको ब्रह्म देवस्थान है शरीर देख है तो जब सदोगुणी अवस्था में कभी पहुंचेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति भी इसी ने दो प्रकार का मन होता है मन तो एक है प्रकार दो है उसका जैसे दो मुखा सांप होता है न उस प्रकार दो प्रकार का मन होता है मन शुद्ध और अशुद्ध दो तो मनोवही दिविधम प्रोक्तम मन को दो प्रकार कहा गया है मन तो एक है प्रकार दो है ऐसा बताए मनोवही दिविधम प्रोक्तम शुद्धम चाओ शुद्ध में बचाओ एक शुद्ध मन है दूसरा अशुद्ध मन हमारा ही मन कभी शुद्ध होता है कभी अशुद्ध होता है मन तो एक ही है दो नहीं एक ही है तो प्रकार वेद है मन मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्ध वेद मन दो प्रकार का है शुद्ध और अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विपद विषय का चिंतन यदि चल रहा हो काम मानी विषय काम कामेंदेदी काम विषय यदि विषयों का चिंतन चलता हो शब्द स्पर्श रूप रसगंधगी मांग हो आपके जीवन में तब मन अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प अशु� है विषयों के संकल्प हो रहा है चिंतन हो रहा है मन अशुद्ध है ये पहचान है और शुद्धम काम विवर्जित विषयों से गुमुख हो गया विषय के चिंतन से रहित हो गया है तो वह शुद्ध मन की पहचान है अपने पता लग जाएगा मन हमारा शुद्ध है या अशुद्ध है स्वयं पता लगेगा यदि अशुद्ध है तो उसको शुद्धि करने की तरफ ध्यान देना चाहिए मनो वही दिविधम प्रोक्तम शुद्धम चाहुद्ध अशुद्धम काम संकल्प अशुद्धम काम विवर्जितम तो ये जब मन शुद्ध होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगा जब मन अशुद्ध होगा तो देहाकार वृत्ति बनेगा बात इतनी है वृत्ति उसे ने बनानी है तो ये कहा एक तो आकाश और मन को यहां पर उपासना में ब्रह्मदृष्टि करने को कहा मनोब्रम्हित उपासिता आकाशब्रमित उपासित सगा अध्यात्मा ने कहा क्यों सूक्ष्म हेतु दिया जैसे ब्रह्म सूक्ष्म है इस प्रकार ये दोनों भी सूक्ष्म पदार्थ है इसलिए उनको उदाहरण दिया गया इन्हें उपासना करने का दूसरी बात मनसा मनसाउपलब्धत्वाच ब्रह्मों योग्य मनोब्रह्म दृष्टि मन के द्वारा ही उपलब्धि होने उसकी ब्रह्म की माने वृत्ति ब्रह्म मिल्ला माने वृत्ति बढ़ना है अहम ब्रह्मास्म वृत्ति बढ़ना ही ये ब्रह्म मिल्ला है अहम मनुष्य वृत्ति बनी हुई है अभी इसी प्रकार हम ब्रह्मास्त्र में वृत्ति बनना ही ब्रह्म प्राप्ति है ऐसी स्थिति है अगर वो वृत्ति बन जाए आपकी ब्रह्म प्राप्ति है ठीक कहते हैं मनसा उपलब्धित्व ब्रह्मो योग्य मनो दृष्टिता इसलिए मन योग्य है ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म उपासना में मन योग्य है क्यों एक तो सूक्ष्म है दूसरा मन से ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए मनोब्रम से एक आधन है और आकाश को भी क्या है आकाश्च सर्वगतत्वा सूक्ष्मत्वा उपाधिहीन च आकाश में भी तीन धर्म विशेष हैं इसलिए ब्रह्म को उपासना वहां करने तो को कहा आकाश और ब्रह्मेदी उपास आकाश्च सर्वगतत्व ब्रह्म जैसे व्यापक है वैसे आकाश भी व्यापक है परिचय नहीं है एक धर्म मिल रहा तुम्हें इसलिए आकाश और ब्रह्म कहा दूसरा है सूक्ष्मत्व ब्रह्म सूक्ष्म है आकाश भी सूक्ष्म है ठूल नहीं है सूक्ष्म है इसलिए भी ब्रह्म दृष्टि कर तीसरी बात उपाधि कहीं है नाम रूप में से आकाश नाम तो है उसकी आकृति नहीं है रूप नहीं है पृथ्वी आदि में रूप भी है दिखता है फोटो खींच सकते हैं इसलिए पृथ्वी जल तेज आदि में रूप है आकाश में रूप नहीं है नाम रूप में से रूप नहीं रूप आदि उपाधि न उपाधि क्या है नाम रूप उपाधि होते हैं तो एक उपाधि कम है आकाश अन्य भूतों की अपृतिया नाम रूप दो उपाधि होते हैं किंतु अन्य में तो नाम रूप सभी में पाएंगे नाम ही पाएंगे रूप भी पाएंगे जैसा नाम है इसका अमुक नाम आकृति है इसकी नाम रूप किंतु आकाश में नाम तो मिलेगा किंतु आकृति नहीं भी नाम रूप रहित है ये रूप रहित होने से सादरी से कुछ घट गया आकाश का यही कहा तीन सादरी से आकाश के साथ सर्वगतत्व सूक्ष्मत्व और उपाधिहीन उपाधिव उपाधि क्या है रूपरूपी उपाधि कौन सी उपाधि नाम रूप में से रूप नहीं आता सकता ऐसी उपाधि इसलिए उपासना करने को कहा समय हो गया टीका फिर करें ओमा तो ममहंगा नी महात्मा चक्षुश्रोत्रियां ब्रह्मोपनिषदन महम ब्रह्म ब्रह्मोरा महिष्लेषुमास्ते महिषं महिष्य ओ